श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएं सन अठारह में पानीहाटी महोत्सव में वैष्णव चरण का श्री रामकृष्ण देव का प्रथम दर्शन तथा उनकी धारणा उक्त विषय के दृष्टांत स्वरूप हम सन अठारह सौ ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव के पानीहाटी महोत्सव दर्शन करने के निमित्त वहां जाने की घटना का उल्लेख कर सकते हैं उत्सवानंद गोस्वामी के पुत्र श्री वैष्णवचरण को उन्होंने उस दिन प्रथम देखा था हृदय तथा स्वयं श्री राम कृष्णदेव के मुंह से हम लोगों में से किसी किसी ने सुना है कि उस दिन पानीहाटी जाकर जब वे श्री मणिमोहन सेन के देव मंदिर में बैठे हुए थे उस समय श्री वैष्णवचरण वहाँ आए और उनको देखते ही उन्हें यह दृढ़ निश्चय हो गया था कि श्री राम कृष्णदेव उन्नत आध्यात्मिक दशा में पहुँचे हुए एक अद्वितीय महापुरुष हैं श्री वैष्णव चरण ने उस दिन उत्सव क्षेत्र में अधिकांश समय उन्हीं के साथ व्यतीत किया था एवं अपने खर्च में चिवड़ा खील आम इत्यादि खरीदकर कर मालसा भोग मिट्टी के सकोरे में दही आदि के साथ उन वस्तुओं को मिलाकर जो भोग दिया जाता है बंगाल में उसे मालसा भोग कहते हैं कि अवस्था कर व्यवस्था कर उनके साथ आनंद मनाया था पुनः उत्सव के अनंतर कलकत्ता लौटते समय उनके दर्शन के निमित्त रानी रासमढ़ी के काली मंदिर में जाकर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के बारे में पूछताछ की किंतु यह जानकर कि उस समय तक वे उत्सव क्षेत्र से वापस नहीं आए हैं वे दुखित होकर लौट आए इस घटना के तीन चार वर्ष बाद श्री वैष्णोचरण को पुनः किस प्रकार श्री देव का दर्शन प्राप्त हुआ था तथा उनके साथ कैसे उनका घनिष्ठ संबंध हुआ था इसका वर्णन हमने अन्यत्र विस्तार पूर्वक किया है इन चार वर्षों में ही पुनः अपने हृदय से कांचना शक्ति को सर्वथा दूर करने के के निमित्त कुछ मुद्राओं को मिट्टी के साथ हाथों में रखकर श्री रामकृष्णदेव सत्यासत्य निर्णय करने में संलग्न हुए थे सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति जिस व्यक्ति के लिए जीवन का ध्येय बन चुका है मिट्टी के तरह कांचन से भी उसे उस विषय में किसी तरह की सहायता नहीं मिलती है अतः उसके समीप मिट्टी और कांचन ये दोनों ही समान हैं इस बात की दृढ़ धारणा के निमित्त बारंबार रुपया मिट्टी है मिट्टी रुपया है यह कहते हुए उन्होंने अपने हाथ में मिट्टी तथा मुद्राओं को एक साथ लेकर गंगा जी में विसर्जित कर दिया था इसी प्रकार आब्रह्मस्तम्भ पर्यंत सभी वस्तु तथा व्यक्तियों को श्री जगदम्बा के प्रकाश व अंश के रूप से धारणा करने के निमित्त भिखारियों के उच्छिष्ट को ग्रहण कर उनके भोजन के स्थल को साफ करना सबके घृणा के पात्र भंगे की अपेक्षा वे स्वयं किसी अंश में श्रेष्ठ नहीं हैं इस बात की धारणा कर मन से अभिमान को दूर करने के लिए अशुद्ध स्थल को साफ करना चंदन से विष्ठा पर्यंत सभी पदार्थ पंचभूत के विकार मात्र हैं जानकर जान भले बुरे ज्ञान को दूर करने के निमित्त जीभ के द्वारा दूसरों को विष्ठा को निर्विकार होकर स्पर्श करना आदि अश्रुत पूर्व साधना संबंधी जो बातें श्री रामकृष्ण देव के संबंध में सुनने में आती है उन सब का अनुष्ठान इसी समय उन्होंने किया था प्रथम चार वर्षों के उक्त प्रकार के साधन तथा दर्शन की आलोचना करने पर यह स्पष्ट रूप से विदित होता है कि ईश्वर प्राप्ति के निमित्त उनके हृदय में उस समय किस प्रकार असाधारण आग्रह का विकास हुआ था तथा किस अलौकिक विश्वास के साथ वे उस समय साधन राज्य की ओर अग्रसर हुए थे साथ ही इस बात की भी निश्चित धारणा होती है कि दूसरे किसी से कोई सहायता प्राप्त न कर केवल तीव्र उत्कंठा के सहारे उस समय श्री जगदम्बा का पूर्ण दर्शन प्राप्त कर ये सफल काम हुए थे एवं साधन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर गुरुवाक्य तथा शास्त्रवाक्य के, के साथ अपने अपूर्व अनुभवों की एकता के स्थापन के निमित्त ही परिवर्तित काल में पुनः साधना क्षेत्र की ओर अग्रसर हुए थे त्याग तथा संयम का निरंतर अभ्यास कर साधक जब अपने मन को संपूर्ण वशीभूत कर पवित्र बन जाता है श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि उस समय वह मन ही उसका गुरु बन जाता है इस प्रकार के शुद्ध मन में जो भाव तरंग उठती रहती है वे उसे विपथगामी करने की तो बात ही क्या शीघ्र ही गंतव्य लक्ष्य पर पहुँचा देती है अतः यह स्पष्ट है कि श्री रामकृष्ण देव का आजन्म परिशुद्ध मन ही गुरु की भांति उनका पथ प्रदर्शक बना था तथा उसने प्रथम चार वर्षों में ही ईश्वर प्राप्ति के विषय में उन्हें सफल काम किया था हमने उनसे सुना है कि उस समय उन्हें कौन सा कार्य करना है एवं किस कार्य से विरत रहना है इतनी ही शिक्षा प्रदान कर वह मन निश्चिंत नहीं हो जाता था किंतु समय समय पर मूर्ति धारण कर पृथक एक व्यक्ति की तरह देह के भीतर से उनके सम्मुख आविर्भूत हो उन्हें साधन मार्ग में अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करता था भयोत्पादन कर ध्यान में निमग्न हो जाने के लिए कहा करता था कोई विशिष्ट अनुष्ठान क्यों आवश्यक है यह भी समझा देता था तथा किए हुए कार्यों का परिणाम उन्हें अवगत कराता रहता था तब ध्यान करते समय वे देखते थे कि त्रिशूलधारी एक सन्यासी उनकी देह से बाहर निकलकर उनसे कह रहे हैं अन्य चिंताओं को त्याग कर यदि तुम अपने इष्ट देव का चिंतन नहीं करोगे तो यह त्रिशूल तुम्हारी छाती में भोग दूंगा अन्य किसी समय उन्होंने देखा कि शरीर से भोग वासना में पाप पुरुष के निकलने पर उनके उसके साथ ही साथ वह सन्यासी युवक भी बाहर निकल आया तथा उसने उस पुरुष को मार डाला। दूर स्थित देव की मूर्ति के दर्शन अथवा के सुनने के लिए अभिलाषी होकर वे सन्यासी युवक कभी कभी उसी प्रकार देह से निकलकर कर ज्योतिर्मय मार्ग से उन स्थानों की ओर जा रहे हैं तथा कुछ समय तक आनंद करने के पश्चात पुनः पूर्वोक्त ज्योतिर्मय मार्ग से वापस आकर शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं इस प्रकार विभिन्न तरह के दर्शन की बातें भी हमने श्री रामकृष्ण देव से सुनी है साधना के प्रारंभ प्रारंभिक काल से ही दर्पण में प्रतिबिंब की भांति तदनुरूप आकार विशिष्ट शरीर के अंदर रहने वाले उस युवक सन्यासी का दर्शन श्री रामकृष्ण देव को प्राप्त हुआ था एवं क्रमशः समस्त कार्यों की मीमांसा के समय उनके परामर्शानुसार चलने में वे अभ्यस्त हुए थे अपने साधक जीवन के अनुभव तथा प्रत्यक्षादि की चर्चा करते हुए एक दिन इस संबंध में उन्होंने हमसे कहा था देखने में ठीक मुझ जैसा एक युवक सन्यासी मेरे अंदर से जब चाहे तभी निकलकर मुझे सभी विषयों में उपदेश दिया करता था इस प्रकार उनके बाहर निकलने पर कभी मुझे यतकिंचित बाह्य ज्ञान बना रहता था और किसी समय बाह्य ज्ञान एकदम विलुप्त होकर जड़ जैसी दशा को प्राप्त होकर मैं उसकी चेष्टाओं को देखा तथा उसकी बातों को सुना करता था उनके मुँह से मैंने जो कुछ सुना था ब्राह्मणी तथा न्यांगटा श्री तोतापुरी जी ने आकर पुनः मुझे उन्हीं तत्वों का उपदेश दिया था मुझे तो विदित हो चुका था उन लोगों ने वही अवगत कराया था अतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शास्त्र विधि की मर्यादा रक्षण के निमित्त ही गुरु के रूप में वे मेरे जीवन में उपस्थित हुए थे अन्यथा नांगटा आदि को गुरु के रूप में ग्रहण करने का और कोई कारण दिखाई नहीं देता है